विनय पत्रिका परिशिष्ट केवट जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाते समय गंगा के किनारे पहुंचे और पार जाने के लिए केवट से नागी तो उसने प्रेम से गदगद होकर कहा है स्वामिन मैं आपके मर्म को जानता हूं आपके चरणों को छू कर के पत्थर सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गया मेरी नाव तो काठ है कहीं यह भी मुनि की स्त्री बन जाएगी तो मेरी जीविका ही जाति रहेगी इसलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले अपना पैर धोने दीजिए निषाद की भक्ति अपूर्व थी उसकी भक्ति के ही कारण भगवान ने उससे अपने चरण धुलाकर कृतार्थ किया शबरी यह जाति की फिलनी थी मतंग ऋषि की सेवा करते करते इसे भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई थी सीता हरण के पश्चात जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान सीता की खोज में वन में भटक रहे थे तो रास्ते में भेलने का आश्रम मिला उसने भगवान का बड़ा सत्कार किया तथा प्रेम में बेसुध होकर भगवान को पहले से चख चख कर देखे हुए पेड़ों के सुंदर बेड़ दिए और भक्तवसल भगवान ने उन्हें खाया यह कथा प्रसिद्ध ही है गोपिका गोपियों की प्रेमा भक्ति प्रसिद्ध है भगवान श्रीकृष्ण ने प्रेम के वशीभूत हो गोपियों के साथ राज किया था विदुर विदुर दासी पुत्र थे परंतु श्री कृष्ण भगवान में इनकी अपूर्व भक्ति थी इसी कारण भगवान जब हसिनापुर गए तो दुर्योधन के घर न जाकर विदुर के आतिथ्य को ही उन्होंने स्वीकार किया जब भगवान विदुर के घर पहुंचे उस समय विदुर घर पर नहीं थे उनकी पत्नी ने भगवान का सत्कार किया वह केले लेकर भगवान को खिलाने बैठी परंतु प्रेम में इतनी बेसुत थी कि केले छिलकल नीचे गिराती गई और छिलके भगवान के हाथ में प्रेम के भिखारी भक्ति ही हारी प्रभु उन्हीं छिलकों को भोग लगाने लगे भगवान ने विदुर के कुलशील का विचार न कर उनकी भक्ति को ही प्रधानता दी विदुर के भगवान का सख्य प्रेम था। कुबरी यह कंस की दासी थी जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा में कंस के दरबार में जा रहे थे तो वह रास्ते में कंस के लिए चंदन का अवलेप लिए जा रही थी भगवान श्री कृष्ण की वह परम भक्ता थी भगवान ने उसके प्रेम के कारण उसके उस चंदन के अवलेपन को अपने शरीर पर लगाया और उसके कुबड़ेपन को दूर कर दिया। कंस को मार कर लौटने पर भगवान ने इसके को स्वीकार किया था रक्त बीज यह एक महाप्रतापी दैत्य था इतने घोर तपस्या करके श्री शिव जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि मेरे शरीर से जो एक बुंद रक्त गिरे तो उससे सहस्त्रों रक्त बीज पैदा हो इस वर को प्राप्त कर इसने त्रिलोकी को भय से कंपित कर दिया था सब देवताओं ने अंत में मिलकर भगवती महाकाली की स्तुति की महाकाली प्रकट होकर रक्त बीज से युद्ध करने लगी परंतु जब उसके एक बुन्द से रक्त बीज पैदा होने लगे तो महाकाली ने अपने जीव इतनी लंबी बढ़ाई कि जितना रक्त उन रक्तबीज दैत्यों के बदन से गिरता उसे ऊपर ही चट जाती इस प्रकार रक्तबीज का संहार उन्होंने किया यह कथा दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक दी गई है विभीषण विभीषण ने रावण को समझाया कि श्री रामचंद्र जी जगत पिता परमात्मा हैं और श्री सीता जी जगत जननी हैं इसलिए तुम जगत जननी श्री सीता जी को उनके पास लौटा कर उनसे क्षमा मांगो वे प्रभु दयालु हैं तुम्हें क्षमा कर देंगे इस बात को सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और विभीषण को लात मार अपने नगर से बाहर निकाल दिया विभीषण ने निराश और निराश्रय होकर मन में कहा जिन पाजन के पादुकनी भरत रहे मुन लाए, ते पद आज बिलोकी हों इन्न्य अब जाए इस प्रकार अन्य भाव से भावित होकर जब विभीषण भगवान के चरणों में आ गिरा तो भगवान ने उसे प्रेम से लंकेश कहकर हृदय से लगाया प्रभु की भक्त व का यह कैसा उदाहरण है दशीस अरबी प्रबल प्रतापी राजा रावण एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा वह घोर तप करके अंत में अपने सिर को काट काटकर अग्नि में हवन करने लगा जब नौ सिर काट कर हवन कर चुका और दसवां सिर काटने के लिए खड उठाया तब शंकर जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा फलस्वरूप उसे लंका का राज्य मिला बलि जब राजा बलि ने वामन भगवान को तीन प पृथ्वी दान देने का वचन दे दिया तब शुक्राचार्य ने उसको श्री विष्णु भगवान के छल के विषय में बहुत कुछ समझाकर दान देने से रोका परंतु सत्य संकल्प राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी न हटा इस समय उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का सत्य के पीछे परित्याग कर दिया नृग सत्ययुग में राजा नृग बड़े हितानी राजा हो गए हैं वह नृत्य एक करोड़ गोदान किया करते थे एक बार एक ब्राह्मण को दान दी गई गाय फूल से आकर उनकी गायों में मिल गई और उन्होंने उसे अपनी गायों के साथ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया पहला ब्राह्मण अपनी भूली गाय को तलाश करता हुआ जब दूसरे ब्राह्मण की गायों में उसे चढ़ते हुए देखा तो उस ब्राह्मण को चोर बताकर अपनी गाय आँक ले चला फिर दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा दोनों लड़ते झगड़ते राजा के पास पहुँचे और राजा को इंसाफ करने के लिए कहा राजा दोनों की बातें सुनकर सिर हिलाता रहा कुछ उसके समझ में न आया कि क्या किया जाए इस पर वे दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो उठे उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजन तूने हमें धोखा दिया है इसलिए जा गिरगिट की योनी को प्राप्त हो राजा गिरगिट हो गया और बेचारा सहस्त्र वर्ष पर्यन्त द्वारिका के एक कुएं में पड़ा रहा श्री कृष्णावतार में भगवान ने उसे कुएं से निकाला फिर साफ मुक्त होकर वह दिव्य शरीर धारण कर बैकुंठ चला गया पूना यह पूर्व पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी वामन भगवान का बाल स्वरूप देखकर कर वात्सल्य इस स्नेहवश इसकी इच्छा हुई थी कि मैं इस बालक को पुत्र बनाकर अपने स्तनों का दूध पिलाती अंतर्या भगवान उसकी मनोवांक्षा जान गए वह अप्सरा किसी घोर पाप के कारण भूतना नाम निराक्षसी बनी श्री कृष्णावतार में भगवान ने वा वत्स वत् उसका स्तनपान करते हुए उसे अपने धाम भेज दिया शिष्यपाल यह खेती देश का राजा था यह बड़ा ही पराक्रमी था कहते हैं कि रावण ही दूसरे जन्म में शिष्यपाल हुआ यह बड़ा दुष्ट था प्रतिदिन सवेरे उठकर कर भगवान श्री कृष्ण को सौ गालियाँ दिया करता था भगवान कृष्ण उसकी गालियाँ सुनते और सह लेते थे क्योंकि उसकी माता श्री कृष्ण के पिता की बहन थी और उसने श्री कृष्ण से यह वध लिया था कि वह शिष्यपाल के सौ अपराधों को प्रतिदिन क्षमा कर देंगे एक दिन पांडवों की सभा में श्री कृष्ण को वह गालियाँ देने लगा सौ गालियों तक तो भगवान ने उसे क्षमा किया परंतु जब उसने गाली देना बंद नहीं किया तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसके सिर को काट डाला देखते देखते उसकी आत्मज्योति भगवान के श्रीमुख में प्रवेश कर गई व्याद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पद्म के चिन्ह देखकर उसे नेत्र का भ्रम हो गया था और उसने हरिन समझकर भगवान के चरणों में तीर मारा था पीछे जब वह समीप आया और चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसे बड़ा ही दुख और पश्चाताप हुआ परंतु भगवान ने उसे शांति प्रदान करते हुए सदैह स्वधाम को भेज दिया परीक्षित पचितय एक बार महाराज परीक्षित शिकार खेलते खेलते निर्जन वन में निकल गए वहां उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष हाथ में लिए एक गाय और एक लंगड़े बैल को खदेड़ रहा है जब पूछने पर मालूम हुआ कि वह काला पुरुष कलियुग है और उसके भय से पृथ्वी गाय और धर्म बैल का रूप धारण कर भाग रहे हैं तो महाराज ने क्रोधित होकर तलवार निकाल ली और कलयुग को मारने के लिए दौड़े इस पर वह काला पुरुष भयभीत होकर महाराज के चरणों पर गिर पड़ा महाराज ने उसे शरणागत जानकर छोड़ दिया और चौदह स्थानों में रहने के लिए उसे अभय कर दिया उन स्थानों में एक स्वर्ण भी था महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था इसलिए कली ने उस पर अपना आसन जमाया महाराज जब उधर से लौटे तो भूख फ्याग से व्याकुल हो एक ध्यानावस्थित ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि को पुकारने लगे जब कुछ उत्तर न मिला तो महाराज ऋषि को पाखंडी समझकर उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डालकर वहां से चले गए जब उस ऋषि के पुत्र को यह समाचार मालूम हुआ तो उसने साफ दिया कि झानावस्थित मेरे पिता के गले में मृत सर्प डालकर तिरस्कार करने की चेष्टा करने वाला वदान्थ राजा आज से सातवें दिन तक सर्प के काटने से मर जाएगा महाराजा परीक्षित को यह समाचार मालूम हुआ तो उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह सात दिन तक श्रीमद्भागवत का सप्ताह पाठ सुनकर सातवें दिन तक सर्प के काटे जाने पर ब्रह्मलीन हो गए यह कथा भागवत में लिखी है मृग मारीच रावण का अनुचर था इसी को श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के समय एक ही बाढ़ में सौ योजन दूर समुद्र पार भेज दिया था जब पंचवटी में लक्ष्मण जी ने सुरपणखा के नाक और कान काट लिए और वह बिलकती हुई रावण के पास गई तो रावण ने बदला लेने की इच्छा से मारिच के पास जाकर उसे माया बनने और श्री रामचंद्र जी को धोखा देने के लिए कहा पहले तो मारिच ने उसे बहुतेरा समझाया और श्री रामचंद्र से मेल कर लेने के लिए कहा परंतु जब रावण उसे मारने के लिए तैयार हो गया तो उसने रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के, राम के हाथ से मरने में ही अपना श्रेय समझा वह माया बनकर पंचवटी में भगवान की पणकुटी के सामने होकर निकला श्री जानकी जी ने भगवान से उस मृग को मारकर उसका मृगझाला लाने के लिए कहा भगवान उसके पीछे चले और मृग के मरण समय के आर्थनाद को सुनकर श्री जानकी जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी भी उधर ही निकल पड़े एकांत देख कर रावण आया और पर्णकुटी से श्री सीता जी को रथ पर बैठाकर लंका ले गया मारीच को मारकर भगवान ने उसे सदगति प्रदान की न कुंजरो न महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए द्रोणाचार्य जब पांडवों की सेना का संहार करने लगे तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब तो द्रोणाचार्य का वध किए बिना काम नहीं चल सकता परंतु अर्जुन को गुरु वध करने की हिम्मत नहीं हुई तब भगवान ने भीम के द्वारा अश्वस्थामा नाम के हाथी को मरवा डाला द्रोणाचार्य के पुत्र का भी अश्वस्थामा नाम था और वह उनके बड़े ही प्यार प्यारे थे जब अस्वस्थामा मारा गया यह आवाज़ द्रोणाचार्य के कालों में पहुंची तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठि से पूछा कि कौन अस्वस्थामा मारा गया युधिष्ठि ने कहा अस्वस्थामा हथो नरो व कुंजरो अर्थात अस्वस्थामा मनुष्य मारा गया या हाथी द्रोणाचार्य या हाथी वा कुंजरो वा इस अंश को न सुन सके राजनीति का पालन करते हुए धर्मराज ने सत्य की रक्षा करनी चाहिए पर वह न हो सका असत्य बोलने का कलंक उनके जीवन पर लग ही गया अस्तु पुत्र मरण सुनकर ज्योही द्रोणाचार्य मूर्चित हुए त्यों ही चित्रडुम्न ने उनका मस्तक काट लिया नरोवा खुंजरो कभी से कहावत के रूप में प्रयुक्त होने लगा ब्रह्म विशिख अश्वस्थामा ने पांडवों को निर्वंश करने के लिए परीक्षित को गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से मारना चाह था परंतु भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन के द्वारा उसे बीच में ही व्यर्थ करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की थी थेन मरियो नमुची नाम का एक महाप्रतापी दैत्य था उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं और न किसी शुष्क या आद्र पदार्थ से मरूं। जब देवता सु संग्राम छिड़ा तो देवता लोग इसके पराक्रम के आगे त्राज त्राज करने लगे इंद्र का बद्र भी इसका बाल भाका न कर सका तब आकाश उड़ी वाणी हुई कि यह अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा इसे समुद्र के फेंद से मारो पीछे समुद्र के फेंक से मृत्यु हुई